नारायण नारायण आज का विषय है परमात्मा का प्रेम प्राप्त होने पर जनता का प्रेम प्राप्त होगा कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि लोक कल्याण के लिए परमात्मा हमें सभी प्रकार की शक्ति दें लेकिन किसी एक देह के द्वारा ही लोक कल्याण हो ऐसी इच्छा क्यों हो इसका अर्थ यही है कि हमने अभी देह बुद्धि का त्याग नहीं किया है शक्ति का उपयोग करने की सामर्थ्य हम में पैदा हुई तो परमात्मा शायद हमें वह देगा भी छोटों के हाथ में तलवार देकर क्या लाभ होगा लोग हमारी बातें सुने ऐसा तुम्हें लगता है किंतु तुम्हारे भीतर अभी असीम क्रोध भावना है मन पर नियंत्रण नहीं ऐसा भी तुम कहते हो तो पहले अपने विकारों पर मन पर नियंत्रण करो फिर लोगों के बारे में विचार करो तुम चाहते हो ना जनता के मन में तुम्हारे लिए प्रेम पैदा हो तो फिर जनता का राजा परमात्मा उसका प्रेम प्राप्त करो तब जनता से प्रेम अपने आप प्राप्त होगा तुम्हें लोग बुरे दिखाई देते हैं किंतु उन्हें सुधारने का प्रयत्न मत करो तुम्हारे मन में उनके बारे में बुरी भावना है इसलिए वे तुम्हें वैसे दिखाई देते हैं अपने को पहले सुधारो तब तुम्हें कोई भी बुरा दिखाई नहीं देगा छोटी बालिकाएं गुड़िया के साथ खेलती हैं उसे खिलाती हैं सुलाती हैं वे जानती हैं कि गुड़िया निर्जीव है लेकिन भावना से वे उसे सजीव बनाती हैं और उससे खेलती हैं तुम भी ऐसी भावना क्यों नहीं करते कि परमात्मा हमसे बोलता है और हम भी उससे बोलते हैं यह भावना जितनी अधिकाधिक दृढ़ होगी तो सचमुच ही तुमसे बोलने लगेगा हम मन से भगवान से नाता जोड़ के रखें हमारा संपूर्ण जीवन यदि भगवान के हाथ में है तो जीवन में घटने वाली सभी बातें उसके हाथ में होंगी हम सात्विक कृत्य करते हैं लेकिन हमें उसका अभिमान होता है यह बात सत्य है कि सात्विक कृत्य अच्छे होते हैं लेकिन उसका अभिमान करना बुरा होता है यदि बुरे कृत्य कभी हो गए तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि तो कभी ना कभी पछतावा होकर उनसे मुक्त हो पाएंगे लेकिन सात्विक कृत्यों के कारण जो अभिमान बना है, वह कैसे निकल पाएगा? मैंने नातेदारों की की सहायता और नातेदार कहने लगे, इसने क्या किया परमात्मा ने इसे दिया इसीलिए इसकी सहायता की यह सुनकर मुझे दुख होता है बुरा लगता तो इस वक्त लोगों को परमात्मा का स्मरण हुआ और मैं मैंने दिया ऐसे अभिमान मानकर बुरा मानता परमात्मा ने उन्हें दिया कि वह मेरे हाथों से यह वास्तविकता है ऐसी सत्य स्थिति होते हुए मुझे बुरा मानने का क्या कारण है अतः यह भावना रखें कि परमात्मा की इच्छा से सब होता है नारायण नारायण